तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों के सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं उन लोगों के सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है उन लोगों की सारी प्राप्ति व्यर्थ हो जाती है जिनकी सभी आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म जिनके व्यर्थ हो जाते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है अर्थात जिनकी आशाएं कर्म और ज्ञान सत फल नहीं देते हैं नश्वर फल देकर चौरासी के चक्कर में ही घुमाते रहते हैं ऐसे अविवेक की मनुष्य आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं आसुरी प्रकृति राक्षसी प्रकृति और मोहिनी प्रकृति के व्यक्तियों को जो कुछ करते कराते देखो अंत में समझो कि इनको कुछ मिलने वाला नहीं है उनको बाहर से तो देखेगा ये मिला ये मिला लेकिन अंत में देखा तो कुछ साथ में चला नहीं तो भगवान बहुत ऊंची बात बता रहे हैं और भगवान जितने जैसा ऊंचापन भगवान का ऐसी तो ऊंची बात भगवान ही बता पाएंगे तो गीता के नौवें अध्याय का बारहवा श्लोक आज भगवान ने जो बताया उसका उच्चारण करोगे फिर इसकी व्याख्या समझोगे बहुत लाभ होगा मोघा सा मोघकर्माणो मोघा सा मोघकर्माणो मोघ जा विचेतस मोघ ज्ञातस मोघ ज्ञा विचेत मोघ ज्ञा विचेत राक्ष प्रकृतिमिम श्रुता प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता जिनकी सब आशाएं व्यर्थ हो जाती है सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं और सब ज्ञान जिनका व्यर्थ होता है अर्थात जिनकी आशाए कर्म और ज्ञान सत फल नहीं देता मिथ्या फल देता है प्रती मात्र होता है कि मिल गया मिल गया अंत में देखो तो कुछ नहीं ऐसे अविवे की मनुष्य जिनके जीवन में दीक्षा शिक्षा नहीं है आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है सत असत का विवेक नहीं है अपने और पराये का विवेक नहीं है प्रतीति और प्राप्ति का जिनको ज्ञान विवेक नहीं है ऐसे लोग आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं अर्थात स्वार्थ कामना पूर्ति में बाधाएं आए तो परेशानी और अंत में सफलता मिले तो आसक्ति और फिर छोड़ छाड़ के मरे और फिर जन्मे फिर मरे उनका सारा एक जन्म नहीं सभी जन्म व्यर्थ हो जाते अब ध्यान से सुनना बहुत ऊंची बात भगवान कहते हैं एक होती है आसक्ति और दूसरी होती है प्रीति आसक्ति होती है दिखने वाली वस्तुओं में व्यक्तियों में और प्रीति होती है अपने आप में जय राम जी की आसक्ति होती है बाहर की दुनिया में और प्रीति होती है अपने आप में अपना आप जितना प्यारा है उतना कोई प्यारा नहीं पत्नी भी अपने अनुकूल है तो प्यारी लगती है प्रतिकूल हो गए तो डाइवर्स देकर अपने प्यार के अपने आप के लिए आदमी ऐसा मित्र संबंधी कुटुंबी धन दौलत जो भी अपने लिए जो प्रिय है उसको रखते है। तो अपने आप में आत्मा में होती है प्रीति और संसार में होती है आसक्ति प्रीति और आसक्ति ध्यान देना है ये ज्ञान श्रवण मात्र करने से हजारों गाय दान करने का फल मिलता है मनन करे तो स्वर्ग और ब्रह्म लोक का अधिकारी बन जाता है नित्य अध्यासन करे तो सीधा ब्रह्म लोक और ब्रह्म भाव को पा सकता है तो एक होती है रत्ती दूसरी होती है तृप्ति ध्यान से सुनेंगे एक होती है प्रीति दूसरी होती है तृप्ति तीसरी होती है संतुष्टि तो प्रीति पुत्र में होती है परिवार में होती है अपने शरीर में होती है तृप्ति भोजन से होती है व्यंजनों से होती है मन चाहे वातावरण से तृप्ति होती है और संतुष्टि संतुष्टि होती है कि हाँ इतना धन हो गया ये चीज मिल गई ये हो गई लेकिन ये बाहर की चीजों में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि कितनी भी हो जाए अंत में जिनसे प्रीति करते हैं उनसे राग द्वेश होता है दुख मिलता है भोजन आदि की अतृप्त हुए लेकिन फिर चार घंटे के बाद जैसे कहते संतुष्ट हो गए धन मिला लेकिन इनकम टैक्स का सेल टैक्स का अथवा धन फंस गया या अंत में छोड़ के मरना पड़ता है तो बाहर प्रीति तृप्ति और संतुष्टि कितनी भी किसी को हो जाए लेकिन उनका सब विचारों का व्यर्थ हो जाता है भगवान कहते जिनकी अपने आत्मा में प्रीति हो जाती है यस्त आत्माति देव आत्म तृप्त से मानवाह आत्मनिव संतुष्ट तस्य कारिम दे दे। जो अपने आप में ही रमण करने वाला है और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है उसके लिए कोई खतरा नहीं है उसके लिए कोई बंधन नहीं है वो मुक्त आत्मा हो जाता है तो एक होते मोघ आत्मा और दूसरा होता है मुक्त आत्मा जो बाहर की आसक्ति के पीछे पड़ता है वो मोह आत्मा है उसको कुछ मिलता भी है तो छूट जाता है तो उनका कर्म भी व्यर्थ हो जाता है उनको जो बाहर का मिलता है वो भी छूट जाता है और उनकी आशाए भी अंत में निराशा में गिरा देती है लेकिन जो आत्मा परमात्मा में प्रीति करते हैं आत्मा तो शाश्वत है परमात्मा शाश्वत है तो आत्मा में प्रीति करते है आत्मा ध्यान आत्मा ज्ञान आत्मा स्मरण जप में तृप्त रहते हैं और आत्म भाव में संतुष्ट रहते हैं ऐसे पुरुषों के लिए कोई कर्म उनको बांध नहीं सकता ऐसे पुरुषों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है कोई ज्ञातव्य नहीं है उन्होंने सब कर लिया सब जान लिया सब पा लिया जिन्होंने अपने आत्मा परमात्मा को जाना पाया है शरीरम सुपम शरीर सुंदर हो धन मेरु समान हो फिर भी आत्म प्रीति कराने वाले सतगुरु में प्रीति नहीं हुई सतगुरु की दीक्षा शिक्षा नहीं मिली तो आज ये शंकराचार्य कहते हैं स्वदेशेसु धन्य विदेशेसु मन्य अपने देश में धन्य धन्य हो रहे विदेश में मन्य हो रहे लेकिन आत्मरामी गुरु के चरण में प्रीति नहीं है तृप्ति नहीं संतुष्टि नहीं है तो ततः किम शास्त्र का ज्ञान भी है बड़े राजे महाराजे तुम्हारे चेली भी हो गए और तुम्हारी किताबें भी देश परदेश में बिकती हैं, लेकिन आत्मज्ञानी गुरुओं के अनुभव को अपना अनुभव नहीं बनाया तो आत्म तृप्ति आत्मरती आत्म संतुष्टि नहीं मिली तो आखिर वो मिला तो कब तक रहेगा बहुत ऊंची बात कहते है भगवान शंकराचार्य भगवान कृष्ण आज तक सोच लो स्कूल में थे पांचवी कक्षा में से पास हो जाए पास हो जाए बहुत अच्छा पास हो गए अच्छा लेकिन उस समय जितना महत्व तृप्ति संतुष्टि प्रीति थी आप देखो तो पांचवी क्या आठवीं क्या दसवीं क्या हाँ कॉलेज में एडमिशन मिल जाए कॉलेज में एडमिशन मिल बस एक बार बस ये हो जाए ग्रेजुएट हो जाऊ ग्रेजुएट हो नहीं हुए थे तो उसी में प्रीति थी उसी में तृप्ति खोज रहे थे लेकिन ग्रेजुएट हुए तो क्या प्रीति रही तृप्ति रही सर्टिफिकेट लेके नौकरी के लिए भागते फिर अब नौकरी मिले नौकरी मिले तब तृप्ति होगी प्रीति होगी संतुष्टि होगी नौकरी मिल गई अब क्या है जिनको नौकरी मिल गई तो क्या उनकी प्रीति संतुष्टि तृप्ति टिकी नहीं टिकी फिर प्रमोशन हो फिर शादी हो बच्चे हों अंत में बूढ़े हो गए पूछो क्या हाल है तुम अपने आप में प्रीति हुई अपने आप में तृप्त हो अपने आप अप में संतुष्ट हो बोले नहीं छोकरा कहना नहीं मानते बीमारी हो गई पलाड़ा हो गया डिंगड़ा हो गया सब कर करा के अंत में देखो तो बेचारे रोते हुए दुखी हो के मर जाते तो जब अपने आत्मा परमात्मा में प्रीति अपने आत्मा परमात्मा से तृप्ति और अपने आत्मा परमात्मा से संतुष्टि की दिशा नहीं मिली तब तक दिशा विहीन व्यक्ति का सब करा कराया व्यर्थ हो जाता है उसका ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है उसके कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं उसके भोग भी व्यर्थ हो जाते उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है मोघासा आशा मोघ मोगा कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेत साक्षसीम आसुरी चकृतिम मोहिनी श्रुता जिनकी सब आशाएं व्यर्थ हो जाती है ये हो जाए पास हो जाऊ ये बनो फला मरे तो देखा सब व्यर्थ हो गया सब शुभ कर्म जिनके व्यर्थ हो जाते हैं बोले शुभ कर्म व्यर्थ कैसे होते बापू जी शुभ कर्म किए लेकिन शुभ कर्म के बदले में है वाहवाही चाय वाहवाही हो गए बस पूरा हो गया शुभ कर्म तो करे लेकिन भगवान को पाने के लिए करे तो भगवत तृप्ति मिले तो ठीक है खाली वावा के लिए क्या तो क्या ठीक है? सब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है घड़ा बनाने के ज्ञान से लेकर रॉकेट बनाने तक का जो ज्ञान है अथवा डॉक्टरी आदि का ज्ञान है वो सारा ज्ञान अंत में व्यर्थ हो जाता है डॉक्टर बन गए वकील बन गए वेद्य बन गए पलाने बन गए अंत में कमाया खाया खाया कमाया और जो कुछ पाए यहाँ छोड़ के फिर आत्मा परमात्मा को जाने बिना मर गए तो सब व्यर्थ हो गया ना सब ज्ञान उनका व्यर्थ हो जाता है अर्थात जिनकी आशाए कर्म और ज्ञान सतफल अर्थात सत्य स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं कराते है सत देने वाले नहीं है होते ऐसे अविवेकी मनुष्य जिनको आत्मा परमात्मा को जानने का विवेक नहीं मिला ऐसे लोग आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं ऐसा भगवान नौवे अध्याय के बारहवें श्लोक में कहते हैं जैसे अपना स्वार्थ अपनी कामना पूर्ति में कोई बाधा डालता है तो उसको उस बाधा डालने वाले को ठीक करना उसको मारपीट करना उसका सत्यानाश करके भी अपना काम कराना ये वृत्ति भगवान कहते ही राक्षसी वृत्ति है अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे की सत्यानाश करने को लग जाना इसको राक्षसी स्वभाव बोलते हैं चलते चलते जा रहे हैं कुत्ता पढ़ बैठा है पत्थर ठोक दिया अब कुत्ते ने कुछ बिगाड़ा नहीं कुछ उसे लेना देना नहीं कुत्ते को पत्थर ठोक दिया पक्षी बैठे और जोर से पत्थर कंकड़ मार दिया गोली मार दी कुटुम्बी पिता है माता है कुटुम्बी सो रहे हैं और उनकी आंख में उंगली भोंक दी कान में उंगली डाल दी कोई बच्चा खेलता है वो दूसरा बच्चा उसको परेशान कर देता है इस प्रकार बिना लेने देने के किसी को कष्ट पहुंचाना ये मोहिनी प्रकृति है न लेना न देना किसी की निंदा करना लेना न देना किसी की अफवाह उड़ाना लेना न देना किसी के लिए हल्ला बोलना बुलवाना ये मोहिनी प्रकृति के लोगों को का स्वभाव है तीसरे होते हैं जो ईश्वर से भी है धर्म तो करते है पुण्य तो करते हैं लेकिन मेरा ये हो जाए मेरा ए हो जाए यहाँ भी सुख भोगू मरने के बाद भी सुख भगवान से कोई लेना देना नहीं ऐसे लोगों की आसुरी प्रकृति कही है आसुरम भावम आश्रिता आसुरी भाव का आश्रय कहते हैं भगवत भाव का आश्रय नहीं जिज्ञासु भाव का आश्रय नहीं संत भाव का आश्रय नहीं, नहीं। मोहिनी भाव का आश्रय आसुरी भाव का आश्रय अथवा तो राक्षसी भाव का आश्रय करने वाले लोगों का सब कुछ नष्ट हो जाता है व्यर्थ हो जाता है जिनमें कामना जोरदार होती है उनका स्वभाव आसुरी भाव वाला होता है कामना में किसी ने विघ्न डाला तो क्रोध करेंगे राक्षसी भाव आ जाएगा और किसी अकारण मोह ममता में पड़ेंगे तो मोहिनी भाव अर्थात मोह की प्रधानता से मोहिनी प्रकृति का भाव होता है क्रोध की प्रधानता से राक्षसी स्वभाव होता है और कामनाओं की पूर्ति की चक्कर में भटकने के प्रभाव से आसुरी स्वभाव हो जाता है जीव का वास्तविक प्रेम स्वभाव है वास्तविक आनंद स्वभाव है वास्तविक अमर स्वभाव है लेकिन मोघ हासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान अविचेत राक्षसीम आसुरीम चम प्रकृतिम मोहिनी श्रुता जिनकी सब आशाए व्यर्थ हो जाती है क्यों व्यर्थ हो जाती है कि वो आसक्ति के जगत में चलते हैं प्रीति के जगत में नहीं चलते व्यक्तियों से वस्तुओं से जो दिखती है प्रीति वो हकीकत में बाहर जो सुख लेने की प्रीति है वो प्रीति ने वो आसक्ति है प्रीति तो अपने आप में होती है और आसक्ति बाहर होती है तो वैसे तो पति पत्नी को प्रेम करता हुआ दिखता है लेकिन प्रेम क्या करता है काम भोगने की आसक्ति से प्रेम करता हुआ देखता है लवरी लवर के लिए हिंग गिड़ है वो लगती है लवरी के प्रेम करती लवर को लेकिन वो आसक्ति बाबा जी भिक्षा लेने गए दरवाजा खटखटाया अंदर से जोरों की लड़ाई का आवाज आ रहा था बाबा ने देखा चलो रोटी के लिए भिक्षा के लिए तो खटखटा भिक्षा न मिले तो कोई हरकत नहीं इस घर में तो झगड़े की आग लगी है बाहर की आग तो फायर ब्रिगेड वाले हैं बुझा सकते हैं ये तो दिलों की आग है अच्छे बाबा थे बाबा ने अपना उदार भाव जगाते हुए थोड़ी देर खड़े रहे खटखटाया जब खटखटाए तो उनके झगड़े में जब थोड़ी सी शांति हुई और खटखटार सुनी तो दरवाजा खोला और बाई रोने लगी बाबा जी क्या करूं मैं तो मर गई बाबा मैं तो लुट गई बाबा ने कहा क्या है बेटा बोले बाबा शादी नहीं हुई थी उन दिनों में मेरे को बोलता था तू तो चौधरी का चांद है तू तो चंद्रमुखी है बाबा फिर शादी हो गई फिर थोड़ी दिनों में मेरे को कहता है कि रांड तू तो सूर्यमुखी है और आज मेरे को बोलता है तू ज्वालामुखी है बाबा मैंने मेरी माँ के जीवा पर लात मारी बाबा मैंने अपने खानदान इज्जत आबरू को नीचो डाला धो डाला इसके पीछे लगी और सिविल मैरिज किया लेकिन आज मेरे कुक सुनाता है कि राण तू ज्वालामुखी है बाबा मैं तो मर गई इतने में वो बोलता है बाबा इसकी बातों में मत आना मैं तबाह हो गया हूँ सुनो बाबा मैं कॉलेज में कभी नहीं जाता तो ये दूसरे दिन कहती प्राण तुम नहीं आए तो इसमें आइसक्रीम तो क्या खाती पानी भी मेरे गले से नहीं उतरता था प्राण नाथ शादी हुई फिर बोलते बोलती अच्छा नाथ मैं अब जाती हूँ ड्यूटी को नाथी जरा उठा लेना जरा कर लेना खा लेना अब तो बाबा क्या पता इसका फिर कहीं मोह हो, हो गया है प्रीति हो गई दूसरे में या क्या बॉस से असिस्टेंट से मेरे को बाबा अनाथ कर दिया मैं तो मर गया पिता की इज्जत को धो डाला माँ के कलेजे पर लात ठोक दी खानदान को निचो डाला इसके चक्कर में आया अब दोनों रो रहे दोनों पछताते क्यों पछताते कि प्रीति की जगह पर आ सकती की शरीरों में आसक्ति की तो जो आकर्षणी शक्ति थी जो रज और वीर था जो शरीर को मजबूत रखे और मन को थोड़ा संभाले रखे वो जल्दी खर्च कर दिया मजा लेना आई लव यू बोलता आई लव यू सत्यानाश कर दिया गर्क कर दिया बेड़ा तो ऐसों के सारे कर्मों, ऐसों की सारी प्रीति ऐसों के सारे दिलासे जब तक रहेंगे चंद सितारे तुम हो हमारे हम है तुम्हारे परदेशी तुम क्या बजाते हो रो परदेशी तुम भूल न जाना वायदा किया है साथी निभाना अब कौन किस साथ निभाता है शरीर तुम्हारा तुम्हारे साथ साथ नहीं निभाएगा तो लवरी क्या निभाएगी और लवर क्या निभाएगा कभी राह यह जग आए के बहुत से की जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत सिकंदर मर रहा था उसकी माँ को भनक आ गई कि बेटा अब मरने की गाड़ियों में मारो मारोई बेटा आ, सिकंदर तू क्या करता है बोले अम्मा जान मैं तो ऐसे ही थोड़ा झूठ मुठ में मरता हूँ फिर तीसरे दिन कब्रस्त में आना तू मुझे बुला लेना मैं तेरे साथ आ अभी तू भोली माँ को गप्पा ठो के टाडस बना दी और मंत्री को बुलाया कि मैं जब निकलू मेरे रवाना हो जाऊ संसार से तो मेरे जनादे से मेरे हाथ बाहर रखना दुनिया के लोगों को बता जाऊ की इतने सारे खजाने का मालिक खुले हाथ जाता है मुट्ठी बांध के आया था और मुट्ठी पसारे जा रहा हूं और तमाम खजानों की कुंजियां खच्चरों पर लादकर मेरे जनादे के पीछे पीछे ले चलना ये जो सेना और सेनापति हैं उनके बटालियनों को ले चलना मेरे साथ के इन सारों को पगार दिया और इनके लिए लड़ा मरा लेकिन मौत से ये भी नहीं बचा सके सारे हकीम डॉक्टर और वैद्यों की भी कतार लगा देना लोगों को पता चलाना कि इनके भरोसे से भी मौत से आदमी बचता नहीं मैंने तो अपनी योग्यता अपनी समझ अपना उत्साह अपना उमंग नश्वर दुनिया में खोजने खाने और इकट्ठा करने में लगाया जो मेरे कुछ काम में नहीं आता तो मेरे जाते जाते कम से कम दूसरे इंसानों को तो खबर पड़े कि व्यर्थ की चेष्टा न करे सार्थक कुछ करे ताकि उस सार्थक की यात्रा में सफलता में काम आ जाए जैसे बकरी के गले के स्तन व्यर्थ होते हैं तो बंदर के लिए नारियल व्यर्थ हो जाता है अंधे के हाथ मोती व्यर्थ हो जाता है ऐसे ही नुगरे लोगों के भगवान में प्रीति रहित लोगों के सारी आशाएं व्यर्थ हो जाती सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, सारी समझ और ज्ञान उनका व्यर्थ हो जाता है कुछ सैलानी नाव में सैर करते थे बूढ़े नाविक से पूछा के हो यू नो हु प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया बोले क्या बोले बोले अरे बूढ़े तेरे को अंग्रेजी भी नहीं आती बोले नहीं तो मैं तो अंग्रेजी कोई ना जाना मैं तो अपना देश की भाषा बोला बोले तेरी पच्चीस टका उम्र व्यर्थ हो गई बुढा अंग्रेजी नहीं जानता है ने? तेरे को पता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम क्या है बोले मेरे को पता नहीं बोले पच्चीस जिंदगी और व्यर्थ गई ये थोड़ा चला बोले अभी पाकिस्तान पर किसी ने हमला करके है पब्लिक राज्य का गला दबोच कर हो आयूब खान जैसा किया और हो गो पहा डाल के टोपर गद्दी पे बैठ गया है और चुनाव पुनाव नहीं कराता और शासन करता है पाकिस्तान का उसका तुझे पता है कौन है बोले अंदाता मन ठाक कोई नहीं बोले पच्चीस टाका जिंदगी और भी चली पड़ोसी देश में क्या हो रहा है ये भी तुमको पता नहीं तो बाकी तुम्हारी डोकरा जिंदगी है चारा बारह तो जिंदगी व्यर्थ हो गई इतने में दरिया में आगे चलते गए जोरों से बमंडल आया आंधी तूफान के साथ हवाएं चली सड़ की नाव हिलने लगी डोकरा ने पूछा के शेठ साहब आप तो अंग्रेजी भी जानो देश में कौन है परदेश में कौन है कौन, कौन का सब जानो लेकिन तरता तरवाणु जानो थोड़ा गणो तर बोले वो तो नहीं जाने बोले तो मैं पच्चीस टका मेरी जिंदगी ने मैं तो तैरके किनारे लगते डूबी मरोटे मरो खाए खाए गए ऐसे जो संसार से तैरना नहीं जानता दुनिया भर का सब ज्ञान जानता है उनका ज्ञान व्यर्थ हो जाता है शरीर को तुमने व्यंजन खिलाए तो क्या रुखी सुखी खिलाई तो क्या दुनिया का ज्ञान तुमने रति भर पाया और ढेर पाया तो क्या अंत में मृत्यु के बाद अगर तुम जन्म और मरण के चक्कर में फंसे रहे और अशांत होते रहे और भगवान का पता ही नहीं चला तो तुम्हारा हमारा सभी का ज्ञान सभी की बुद्धिमानी सभी का पाया हुआ सब व्यर्थ हो गया है भगवान ठे सही तो कह रहे मोघ आसा मोघ मोगा कर्मण मोघ ज्ञान अविचेत साक्षसीम आसुरी चम प्रकृति मोहिनी श्रुता जिनकी सब आशाएं व्यर्थ हो जाती है सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते शुभ कर्म तो करते हैं बदले में स्वर्ग तो पाते हैं, लेकिन स्वर्ग का सुख भोगकर फिर फिर जाते तो क्या मिला अच्छे कर्म तो किए लेकिन बस मजा आ गया बस अच्छे कर्म बेश करो लेकिन अंतर में सोचो कि अच्छे कर्म का फल केवल बाहर की वाह वही नहीं प्रभु तेरी प्रीति हो जाए तेरा ज्ञान मिल जाए तेरा आनंद आ जाए वाह वाही में आशक्ति नहीं संसार के बोध पदार्थों में आशक्ति जीव को बंधन करती और भगवान में प्रीति आत्मा में प्रीति जीवात्मा को मुक्त आत्मा और परमात्मा से मिला देती है तुमने हमने तो क्या खोजा है तुमने हमने तो क्या नौकरी धंधे में क्या पाया है कुछ भी नहीं मुसोलिन के पास कितना सारा था उसके भी मोघ कर्म हो गए व्यर्थ हो गए नी गाथा में आता है भरद्वाज ऋषि ने ऐसा जगत का ज्ञान खोजा था कि तुम्हारे सूर्य के किरणों के द्वारा हवाई जहाज चल सके अब तुम्हारे घर के पंखे तो चलते हैं बत्तियां तो जलती हैं लेकिन उस ऋषि ने हवाई जहाज के पंखे चलाने की विधिया अंशुबोधिनी टीका में लिखा और एक घंटे में हजार माइल की गति से अर्थात 1600 सो किलोमीटर की गति से हवाई जहाज़ भागते थे अभी जो तुम्हारी बस है, एयर बस है ना, वो भी अहमदाबाद और दिल्ली 800 किलोमीटर है और एक घंटा पंद्रह मिनट लेता है बीस मिनट लेता है और भरद्वाज का जहाज पच्चीस मिनट में पहुंचा दे खाली जयराम जी की तीस मिनट में पहुँचा दे ऐसे भारद्वाज ने जहाज खोजे अरुण की खोज यह थी कि एक घंटे में हजार की अपेक्षा बीस हजार माइल की गति से भी यान दौड़ाए जा सकते हैं। लेकिन ये दौड़ा दिए फिर आखिर घूम घूम के भी तो मरना है जिससे ये विद्या आई उस परमात्मा को नहीं जाना तो अब हजार माइल की गति से घूमते फिर बीस हजार की गति से घूमेंगे तो क्या हो जाएगा उस महापुरुष ने लात मार दी बाहर की उपलब्धियों को और परमात्मा को खोजने के लिए सदगुरु की शरण पहुंच गए और आत्मा परमात्मा को पाकर अमरता का यात्रा किया गोरखनाथ ने साधना की आपका मन एकाग्र होगा तो इंद्रिय संयम होगा तो सिद्धियां आती है सिद्धियों का रास्ता अलग है परमात्मा को पाने का रास्ता अलग अब परमात्मा को भी पाया और सिद्धियां भी आई वो भी हो सकता है लेकिन परमात्मा नहीं मिला खाली सिद्धियां चाहिए तो उसका भी अलग रास्ता है तो गोरखनाथ ने पहले ये साधना की मन को एकाग्र किया भगवान को पाने के लिए नहीं सिद्धियां पाने के लिए छोटे हो जाए बड़े हो जाए पेशाब करें तो वो चट्टान सोना बन जाए जयराम जी के यहां तक की सिद्धियां प्राप्त की बड़े हो जाएं, यहाँ बैठे बैठे कहीं प्रगट हो जाएं, कहीं बात करते करते अदृश्य हो जाएं, ये सारी सिद्धियां प्राप्त की अंत में देखा तो ये सारी सिद्धियां मिली लेकिन आत्म तृप्ति तो नहीं मिली आत्मा परमात्मा में तो प्रीति नहीं हुई लोग सिद्धियों दिखाते और लोग बावाई करते हैं। ये तो लोगों की गुलामी का सुख हुआ अथवा सिद्धि के बल से चीज वस्तु मंगाई खाई मजा लिया तो ये तो ये शरीर के सहयोग का सुख मिला घूम रहे थे कि कोई मुझे सतपात्र मिले तो मैं उसे से ध्यान दे दूं मुझे तो भगवान की प्रीति चाहिए भगवान में ही संतुष्ट चाहिए और भगवान में ही रति रहे घूमते घूमते काशी में एक दंडी सन्यासी मिले बोले महाराज कई साधुओं से पूछो और आप बड़े ऊंच कोटि के भगवान के प्यारे संत हैं मैंने गिरनार की गुफाओं में और हिमालय की कंदराओं में रहकर साधनाएं की और घोर तप किया और मेरे पास अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ हैं कोई सतपात्र मिले तो मैं उसे देना चाहता हूँ आपके लिए सुना है आप कृपा करके मेरा ये दान स्वीकार करो सन्यासी ने कहा चलो दे दो गोरखनाथ ने उनके अंजलि में जल भरवाया और कहा आप संकल्प करो कि मैं गोरखनाथ की जो अष्ट सिद्धि नवनिधि दान में लेता हूँ उसने संकल्प किया गोरखनाथ ने संकल्प से उनको दे दिया दे दिया फिर सन्यासी ने क्या करा हाथ में अंजलि ली और गंगा माई को साक्षी रख के सूर्य को साक्षी रख के कहा कि अभी अभी जो गोरखनाथ से अष्ट सिद्धि नवनिधि मिली वो सर्वेश्वर परमेश्वर को मैं अर्पण करता हूँ गोरखनाथ नाचने लगे की हद हो गई कैसा हूँ चाधिकारी पुरुष है मैंने तो जिन चीजों को कमाने के लिए मत्था पच्ची की थी और जिसका सत उपयोग करने के लिए मत्था पच्ची की उसको तुमने हंसते खेलते ईश्वर को अर्पण कर दी बात तुम्हारे जैसा ईश्वर प्रेमी मुझे जीवन में पहली बार मिला है सतपात्र नहीं महापात्र मिल गया आप मेरे को राजा महाराजा का राज्य की कीमत नहीं जितनी रिद्धि सिद्धि की कीमत है एक संत में जरा सा रिद्धि सिद्धि हो तो हारे थके को भी वो राजा महाराजा चक्रवर्ती बना सकता है से दी इतनी बलवान होती है ऐसी रिद्धि सिद्धि भी जिनको तुच्छ लगती है वैसे भगवान में प्रीति रति करने वाले संतों से अगर दीक्षा शिक्षा मिल जाए और फिर अपन लोग ईश्वर के लिए ईमानदारी से चले तो तुम्हारा आज सात पीढ़ी आप जिस घर में जन्मे उनकी सात पीढ़ी ननियाल की और सात पीढ़ी ससुराल की इक्कीस पीढ़ियां तर जाती है भगवान में प्रीति करने की कितनी बड़ी भारी महिमा है हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान से ये न मांगो कि शत्रु की टांग टूट जाए बेटे की शादी हो जाए प्रमोशन हो जाए ये सब तो छोटी चीजें है सम्राट से चने मांगने की बात है सम्राट से चार पैसे के पत्ते पते सा, पता सा मांगने की बात है वो तो भगवान का भजन करोगे तो ये तो हो जाएगा लेकिन इतने में अंत में क्या आप तो भगवान से मांगो कि भगवान तुम्हारी भक्ति मिल जाए भगवान तुम्हारे में प्रीति हो जाए भगवान तुम मेरे को दूर ना लगो हे भगवान तुमको छोड़कर मेरा मन कहीं ही ना टिके जिसको देखूं जहां देखूं बस तुम्हारी याद आ जाए जिसको देखूं जहां देखूं बस तुम्हारी याद आ जाए जैसे पंखा चलता है लाइट जल रही है ट्यूबलाइट जल रही है माइक चल रही है कूलर चल रहा है मोटर चल रही है मशीन चल रही है लेकिन सब में विद्युत की सत्ता है ऐसे माँ को देखू बाप को देखू सिपाही को देखू खाकी कपड़े देखू चाहे सफेद देखू उनकी गहराई में तू ही तू है कर चोरी ने भागण लागो पकड़ने वालों खाकी तू रो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता जहां देखू वहां रोतू ले झोली ने मगण लागो देवा दाता तू कर चोरी ने भागण लगो पकड़वा वालों तू रो तू ऐसो खेल रचो मेरे दाता जहाँ देखू मू रो तू बालक ने रोवा लागो राख वालो तू रोवा कर भाई डायो चकली देखे बुतराई रुल पुट गिलेबी का बस सुबह का बचपन हंसते देखा दोपहर की मस्त जवानी रात का बुढ़ापा ढलते देखा अंत में खत्म कहानी कहानी खत्म हो जाए उसके पहले प्रीति भगवान में हो जाए भगवान तू प्रीति दे दे तेरी भक्ति दे दे ऐसा आप हृदय पूर्वक ईमानदारी से भगवान को कहो ना तो बहुत लाभ होगा ऐसा नहीं कि हमारे निवास पर आकर महाराज बेटा स्कूल नहीं जाता महाराज पढ़ा ना अब मुश्किल से तो समय मिलता है कहीं आने का या मिलने का था आके फिर वो यही फालतू बातें तो आज तो हमने सुबह पाँच बजे घूमने गए रात को दो बजे उठे थे दो सवा दो सुबह पाँच बजे घूमने गए इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोज दो बजे उठना है वो तो हम ऐसे ही उठ गए तो उठ गए वैसे तो सुबह देर से उठते हैं जब उठाए तब उठो जब खिलाए तब तो खाओ वही कठिन रास्ता नहीं मौज का रास्ता है भगवत प्राप्ति भगवत प्रीति कोई कठिन नहीं अरे बापू जी आप दो बजे उठे तो हमको भी दो बजे उठना पड़ेगा फिर क्या होगा वरी नहीं नहीं नहीं ये तो हम किसी कारण मेरी नींद खुल गई तो उठ गए तो गए पांच बजे घूमने गए फिर लोग अंदर आए फिर बापू हमारे मैं क्या सबको बाहर निकालो भागा सबको निकाल दिया दरवाजा लगा दिया अपने कमरे में अपने भले अपना यार भला ऐसे करते करते दस बजे तक ओ महाराज पंद्रह लोग इकट्ठे हो गए बाहर ओ दूर मगा दिया वहां बैठे मैं गाड़ी में निकल के आ रहे थे हम तो बैठे नहीं हो तो फिर आपस में बातें कर रहे हैं मैं क्या इनकी तो भगवान में प्रीति नहीं बड़बड़ बड़बड़ करके जीवन शक्ति ह्रास कर रहे हैं इनके बीच बैठकर मैं टाइम क्यों खराब करूं इतना जल्दी जल्दी, जल्दी जाऊं तो मेरे अजमेर के सत्संगियों के बीच बोलूंगा इनके आगे क्या बोलूँ जो बड़बड़ करके अपनी शक्ति का ह्रास कर रहे है वाणी कोई व्यर्थ की चीज है क्या अग्नि तत्व स्थूल मध्यम मज्जा तत्व हड्डी मज्जा अग्नि तत्व ये तीनों तत्व का खर्च होता है वाणी से बैठते हैं तो बस चुप नहीं बैठेंगे सुनाक पर दृष्टि रखकर श्वास को गिने भगवान में प्रीति होने लगेगी मन में शांति आने लगेगी संसार के प्रॉब्लम तो हंसते खेलते सोल्व हो जाएंगे जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर हो जाता है तो फिर क्या उसको सब्जी लेने अलग से जाना पड़ता है क्या अथवा सिक्योरिटी वालों को बुलाने जाना पड़ता है क्या अथवा दूध लेने या चाय बनाने की मेहनत करनी पड़ती है क्या लाइट का बिल भरने के लिए जाना पड़ता है क्या कपड़े धोने के लिए धोबीघाट जाना पड़ता है क्या प्राइम मिनिस्टर पद पे आ गए तो बाकी का काम तो नीचे के लोग सब करने लग जाते हैं न्यायाधीश न्याय की कुर्सी पर आ गया तो पानी के प्याले मांजने का ड्यूटी उसकी नहीं होती अब न्यायाधीश न्याय की कुर्सी छोड़कर फरियादी को बुलाने लग जाए वकीलों को इकट्ठा करने लग जाए झाड़ू बुआरी करने लग जाए तो क्या न्यायाधीश क्या न्याय करेगा न्यायाधीश तो न्याय की कुर्सी पे बैठे झाड़ू लगाने वाला पहले झाड़ू लगा के जाएगा पानी पानी भरने वाला भर देगा, ऐसे तुम अपने साथ न्याय करो अपने आत्म शांति की कुर्सी पे बैठो फिर तुम्हारे काम तो देवी देवताओं की प्रेरणा से कई लोगों के द्वारा होने लगेंगे कबीरा जगह आय के बहुत से कीने मीत जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत संतों के इतने इतने बड़े देवी कार्य होते हैं और सब आराम से होते रहते क्यों क्यों लोग अपना भाग्य बना लेते प्रकृति उनको मदद करती है जो संतों के देवी कार्य में लग जाते सेवा करते संत शरण जो जन पड़े सो जन उद्धरण हार संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार संत की शरण जाने से कल्याण हो जाता है तो जैसे बकरी के गले के स्थन व्यर्थ हो जाते हैं बंदर के हाथ नारियल व्यर्थ हो जाता है अंधे के हाथ मोती व्यर्थ हो जाता है ऐसे अज्ञानी मूढ़ों का सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है व्यर्थ में लेना न देना जरा जरा बात में आ, अकड़ गए और झगड़ा कर दिया मारामारी हो गई न पुलिस केस हो गया ना धके खा रहे ये मोहिनी प्रकृति है लेकिन किसी ने अपनी कामना पूर्ति में विघ्न डाला या कुछ ये करा था मैं देख लूंगा वो देख लूंगा झूठा केस करवा दिया किसी से मरवा दिया अथवा मार दिया या कुछ हो गया था हाथ तोड़ दिया पैर तोड़ दिया ये राक्षसी प्रकृति है किसी कारण से राग द्वेष और मारपीट किया और गांठ बांध ली राक्षसी प्रकृति है आसुरी प्रकृति वह है कि ईश्वर नीचे मैं खाऊं मौज करो हठे सुखी रोन मरो स्वर्ग में ले जाओ आ कोई दया सागर आके हमारे को स्वर्ग में ले जाए ऐसे लोग आसुरी प्रकृति के कहे श्री कृष्ण ने तो हा आप न आसुरी प्रकृति के बनो न मोहिनी प्रकृति के बनो न राक्षसी प्रकृति के बनो आप तो देवी प्रकृति के बनो भगवतीय प्रकृति के बनो मुक्त आत्मा बनो ऐसा भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं बाकी तो दुनिया का कितना कुछ मिलेगा दुनिया का अंत नहीं है एक बीज का अंत नहीं है एक बीज की बड़े विज्ञानी मिलकर नहीं गिनती कर सकते हैं कि इसमें इतनी संभावना है सारे दुनिया के विज्ञानी मिलकर एक बीज की संभावना का गिनती नहीं कर सकते जब एक बीज की संभावना की गिनती नहीं कर सकते तो बीज को देखने वाली तुम्हारी नेत्र इंद्रियों में कितना कितना कुछ दिख सकता है उसकी कौन गिनती करेगा और नेत्र ये पांचों इंद्रिया मन के एक अंश में है ये बीज या साफा या इतना आंखों के एक अंश में है आंखों को इतने लोग देखे इतना ही नहीं मैंने तो देश प्रदेश में कई देखा और आकाश पाताल में कई देख तो नेत्र इंद्री के आगे जगत का अंश नेत्र इंद्र इंद्र इतनी विशाल है कि पूरा जगत उसके लिए एक अंश मात्र है वो स्वर्ग को भी देख सकती है नरक को भी अतल को बित्तल को तल अतल को रसातल को बातल को तो नेत्र इंद्री ऐसे ही सोत्र इंद्री कितना भी सुना और भी कितना भी सुन सकते हैं कितना भी चख और चख सकते हैं कितना भी सुख और सुंघ सकते हैं तो इन सब पांच इंद्रियों के आगे जगत का कितना भी कुछ लो लेकिन पांच इंद्रियों के आगे तो ये अल्पा है ये पांचों इंद्रिया मन के आगे पांचों इंद्रिया मन के कोने में है और मन बुद्धि के कोने में पड़ा है और जीवात्मा के कोने में पड़ी और जीवात्मा तुम्हारे परमात्मा के बिल्कुल जरा आश्रय लेकर इधर भटकता है जीवात्मा जरा गोता मारे और उस परमात्मा के रस को ले ले प्रीति कर ले और संसार का उपयोग कर ले उपभोग न करे उपयोग करे भोजन करा स्वास्थ्य के लिए उपयोग हो लेकिन मजेदारे और खाओ अजीर्ण होगी फिर बोलेगा ओ, ओ <laughs> पत्नी शादी किया संतान को जन्म देने के लिए व्यवहार किया लेकिन वे बबलू की माँ माँ समझ जाएगी बबलू की क्या चाहता है या तो बबलू की माँ मीठा मीठा बढ़िया बढ़िया खिलाने खिलाड़ी कर रही तो समझ आएगा कि कमर तोड़ कार्यक्रम होगा आखिर क्या मिलेगा कोई किसान खेती तो करे हल तो जोते और खेती ना करे तो मूर्ख है ना ऐसे संसार व्यवहार तो करे लेकिन गर्भधान तो नहीं किया था शक्ति का तो हराज किया और क्या किया गोलियां खाई अंबोशन कराया ट्यूबो का आश्रय लिया और अंत में तो अपनी कमर तोड़ कार्यक्रम का ही का। क्या नहीं? ये राक्षसी प्रवृत्ति मोहिनी प्रवृत्ति आसुरी प्रवृत्ति देवी प्रवृत्ति वशिष्ठ ने बेटों को जन्म दिया राम जी ने बेटों को जन्म दिया कबीर जी ने दिया नानक जी ने दिया और महापुरुषों ने दिया और सदग्रस्तों ने दिया तो अपनी ऊर्जा को अपनी शक्ति को संयम ही रखे तो शांति रस पाना है तो निष्काम भाव से सेवा करे से शांति रस भी मिलेगा भगवान का यश तो आपका दास हो जाएगा स्वार्थ रहित तो सेवा करे दिखावे बिना सेवा करे सेवक चार प्रकार के होते हैं एक होते हैं उत्तम सेवक भगवान की प्रीति के लिए सदगुरुओं के देवी कार्य को खोज लेते हैं ये उत्तम सेवक होते हैं दूसरे होते हैं मध्यम भगवान और गुरु की आज्ञा पाकर संकेत पाकर सेवा करते हैं ये मध्यम होते हैं। तीसरे होते हैं कनिष्ठ थर्ड क्लास जो आज्ञा मिलेगा ये करना पड़ेगा आपको इतना जब करो इतना पुण्य करो इतना ये करो करना पड़ेगा ये होते हैं थर्ड क्लास सेवा और फोर्थ क्लास होते हैं कि भगवान और संत और बोले तब भी, भी दूसरे को आगे धर दे वाह वाही में खुद आगे हर सेवा में छुप जाए ऐसे कई लोग होते हैं लगा के घूमेंगे लेकिन सेवा में देखो तो गायब बापू जी यहाँ सेवा करना चाहता है वहां सेवा करना चाहता है देख लिया कितनी सेवा करते उत्तम लोग दिखावा थोड़े करते उत्तम तो सेवा कर लेते और कुछ ऐसे होते फोर्थ क्लास सेवा का बेला लेके खाया पिया मौज कर लिया लेकिन वो आसुरी प्रकृति के लोग होते गौर कर्मी लोग होते उनके हाथ में कुछ नहीं लगता बेईमानी का फल क्या अंतरात्मा का तो सुख नहीं अंदर होगा कि चलो बाबा के यहाँ रह के आए खा के आए पटा के बाबा को क्या पटाया तू अपनी जिंदगी नाश करके क्या दान का खा के सिर्फ बोझा चढ़ा के गया तो ये आसुरी प्रकृति के लोग अगर साधु के आश्रम में भी चले जाएं तो वही कर्म करेंगे शंकर भगवान के यहां भी भूत प्रेत रहते हैं डाकिनी साकिनी रहती है तो साधु बाबा के पास भी ऐसे लोग भी आ जाते तो आ जाते और जो देवी प्रकृति के हैं वो तो महाराज फायदा उठाएंगे पूरा अच्छे ताराश तो सत्संग से जो लाभ होता है भैया ओ सत्संग का महिमा वर्णन नहीं की जा सकती भगवान के विषय में तो मत मतांतर है कोई बोलते हैं कृष्ण भगवान श्रेष्ठ है कोई बोलते राम जी हैं, कोई बोलते शिव जी है मुसलमान बोलते है नहीं लोह ईसाई बोलेंगे गॉड फलाने बोलेंगे लेकिन सत्संग और भगवान का स्मरण तो सभी मजहब वाले मानते तो सत्संग की जरूरत तो सभी जीवों को है तो ये सत्संग बताता है कि आप मोघसा मोघ कर्मा मोघ ज्ञान विचेत सा मत बनिए राक्षसीम आसुरी प्रकृति मोहिनी आप न बनिए इस स्वभाव को बदलिए बदलने के लिए आपकी मांग बदलनी चाहिए आप नश्वर की मांग बढ़ाएंगे तो आपकी आसुरी मोहिनी या राक्षसी प्रकृति बन जाएगी आप शाश्वत सच्चे सुख की मांग पैदा करेंगे तो आपकी देवी प्रकृति बनेगी ईश्वरी स्वभाव बनेगा तो एक होती है आसक्ति दूसरी होती है प्रीति तो आसक्ति में प्रतीत होता है कि मकान मेरा है मकान कहता नहीं मैं तेरा हूं ये गहने मेरे हैं ये साफा मेरा है साफा कम वक्त कहता नहीं मैं बाबा थारो हूँ ये साफा मेरा है कैबिन मेरी मेरा है ये शरीर मेरा है मकान मेरा प्रतीत होता है साथ में नहीं चलता जैसे स्वप्ने में दिखता कि मकान मेरा है गाड़ी मेरी और आंख खुल गई तो कहीं नहीं ऐसे ये संसार के स्वप्न में दिखता है कि मेरा है ये मेरा है वो मेरा है लेकिन आंख को तो कुछ नहीं आख बंद हो जाए तो मारो मारो कहे पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ा सुत जाना है कर सतसंग सत्य का संग परमात्मा का प्रीति का संग कर सतसंग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है खिला पिला के देह बढ़ाई वो भी अग्नि में जलाना है कर सतसंग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है औरंगजेब के पास एक मंत्री था वो मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर था तो वर्ष के अंतिम दिनों में वही चौपड़ा ले आया था औरंगजेब को सार सार आंकड़े बताने के लिए तो औरंगजेब का ऐसा रुतबा था कि कोई भी मंत्री आए तो औरंगजेब का अभिवादन करें, सलामी करें करे, करे औरंगजेब और कहे नहीं तब तक वो बैठे नहीं तो सिंधी वलीराम था खजानी जहां बना राजा राजी खम्मा आदि जो कुछ उस समय का पोलसन होता होगा लगा दिया और ख्याली दुनिया में खोया था वलीराम ने दोबारा बोला जहा पना सलाम आदि जो औरंगजेब का ध्यान गया नहीं वलीराम को कोई सत्संग के वचन कहीं सुना कोई संत के दर्शन का पुण्य जगा कैसे जगा अंदर से एक विचार आया कि धिकार थे भेड़ा बलीराम थक् थे इस धर्मांध व्यक्ति को खुशामत करता तेरे आगे आंख उठाकर नहीं देखता है और तू मेरे को छोड़कर इन्हीं की खुशामत करता लत थे थे है थिक्क था अंतरात्मा ने नालत पर जा राम चुपके से चौपड़े छोड़कर वहां से रवाना हो गया रास्ते में से एक धोती खरीदी उसके दो टुकड़े किए एक तो कमर को बांधी और एक ओढ़ ली जैसे हम एक धोती में से दो कर लेते और यमुना जी के किनारे जा बैठा भगवान तेरी प्रीति तेरा ध्यान और अंतर प्रेरणा हुई पेड़ के सहारे पैर पसार कर बैठा बैठा बैठा कुछ शांति मिली शांति से अंतरात्मा का संतोष भवर भी आया मानो कुछ हल्का फुलका जीवन लगने लगा दो चार घंटे के बाद औरंगजेब ने कहा और सारे मंत्री आ गए वलीराम नहीं आया बोले जहां ना वो आए थे उसने आपका अभिवादन दो बार किया लेकिन आपने किसी ख्यालों में खोए थे आपने वो सिर उठा कर देखा नहीं तो वो नाराज होके चला गया बोले आए जाओ वलीराम को बुलाओ, जल्दी से जल्दी आ जाए याद कर अनु चराये बोले वो घर नहीं गए जांच करो कहा चले गए किसी दुकानदार ने बताया कि हमारे यहाँ से दो तिली और बाबा जी बन के चले गए यमुना जी की तरफ पुलिस के आदमी बेचारे क्या करे वो तो चाहे खाकी पहने हो चाहे सफेद पहने हो जहां से ऑर्डर आता है ऐसे भागना पड़ता है बेचारों वो भागे और सारी रिपोर्ट लेकर औरंगजेब को कहा के जहाँ पना वो तो फकीरी भाव में आ गया पेड़ के नीचे बस मस्ती में बैठा तो बोले तुमने क्या कहा जहां पर ना बुला रहे ऐसा नहीं कहा सर हमने तो कहा लेकिन उन्होंने सुना कर दिया बोले अच्छा एक पुलिस का ऑफिसर हो तुम तुम्हारे द्वारा नहीं आया जाओ उनको समझा कर ले आओ तब दूसरे मंत्री ने कहा वो फकीर बन गए हैं जहां हमें चलना चाहिए औरंगजेब गया और देखा तो वाली राम मस्ती से बैठा औरंगजेब खड़ा है खड़ा है खड़ा है आखिर औरंगजेब का मुंह खुला औरंगजेब ने कहा कि बलीराम बलीराम ने देखा जैसे पहचानते नहीं हो देखा वहीं बैठे चुपचाप बलीराम आखिर तुझे ये ख्याल करना चाहिए तुमने मेरा नमक खाया है मैं इस देश का मालिक हूँ और तुम मेरे नौकर मालिक आए और नौकर चुपके से बैठा रहे खड़े होकर सलूट मारना तो अलग है बैठिए जहां पना ऐसा भी नहीं कर पाता है। आखिर तुम तो मेरे नौकर थे वलीराम ने ऐसी सुंदर बात सुनाई कि क्या गजब कर दिया उस सिंधी वलीराम ने बोले औरंगजेब तुम इस भूल में मत पड़ना कि कोई तुम्हारा नौकर है सब अपनी अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हैं, सब अपनी अपनी आवश्यकताओं के गुलाम है इसलिए तुम्हारी खुशामत करते हैं और अंतर आत्मा का आवाज आया कि इनकी खुजाम करके क्या मिलेगा आखिर तो मेरी भक्ति का दान ले ले मेरी प्रीति ले ले मेरी आवश्यकता नहीं मेरे को आपका दास बनाया था मैं आपका दास नहीं था मेरी आवश्यकता आपकी दास थी आवश्यकता गई चाह गई चिंता मिटी मन मनवा बेपरवा जिनको चाहिए वो शाहन के शाह तुम्हारा तो सीमित राज्य है लेकिन मेरे परमेश्वर का तो असीम राज्य है मैं उसी राजा के राज्य में प्रवेश पा रहा हूँ औरजेब देख रह गया वो तो फकीरी शब्द थे फीका समूह लेके आया और बली राम यात्रा करते करते महापुरुष बन गया बस लग गए क्या पता कब वचन शब्द का सत्संग का लग जाए अरे मरते समय भी याद आ जाए कि ये सब अपने साथ नहीं चलने वाला था ना हाकिन में प्रीति कर रहा हूं ना हाकिन में आसक्ति कर रहा हूं ये आसक्ति ही दुखदायी है मैं तो भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं भगवान में प्रीति करना ही सार है बाकी सब आसुरी राक्षसी और मोहिनी वृत्तियों की दास्ता है ये मैंने सत्संग में सुना था हाय उसके बाद भी इतने वर्ष गए ओम ओम ओम करके याद आ जाए और भगवान की प्रीति जग जाए तो महाराज मरते समय भी ये कथा काम कर जाएगी लेकिन उसके भरोसे मत रहे कि चलो अभी तो यहाँ आसक्ति करें और मरते समय भगवान की प्रीति करेंगे जो जीवन भर करते ना वो मरते समय याद आता है जो जीवन भर जिनमें प्रीति आसक्ति होती है मरते समय उसी में होता है इसलिए जीवन में उसी भगवान की प्रीति करो उसी भगवान का स्मरण करो उसी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो बेटे को पालो पोषो लेकिन बेटा बड़ा होगा मेरे को सुख देगा सुख क्या देगा बेटी बड़ी होगी मेरी तीन बेटियां बेटिया तो जमाइों की डिपॉजिट है तू खिला पिला, लिखा, रंत में जमाइं को अर्पण करने के लिए सुकड़ने की तैयारी रख बेटी तेरी नहीं बेटी जमाइयों की डिपॉजिट है बेटे मेरे हैं बेटे आजकल की बहु की डिपोजिट है बेटे मोरा बे सोरा है तीन सोरा है तीन टावरा है अगर पंजाबी तो है तो मेरे दो काके हैं तीने काकिया हैं वो तेरी काकिया काकिया नहीं है वो तो परा और मेरे दो काके हैं मेरे दो छोरे हैं ताडे छोरे नहीं है छोरे दो बवोदे हैं और मेरा ये शरीर है शरीर तेरा नहीं ये शमशान की डिपोजिट है या तो कब्रस्तान की डिपोजिट है तेरा तो आत्मा परमात्मा है और तू परमात्मा का है ये सच्ची बात समझ ले अरे इस साहब से जरा ठीक रखो ये साहब को इधर आइए आईजी साहब हैं ये हैं है, वो हैं डीआईजी हैं मौज जा आ जाएगी तो अच्छी पोस्ट मिल जाएगी अच्छा प्रमोशन अच्छी पोस्ट और अच्छा प्रमोशन छोड़ के मरेगा इतनी खुशामद कर रहा है इससे तो आईजी के आईजी डीआईजी के डीआईजी प्राइम मिनिस्टरों के प्राइम मिनिस्टर तुम परमात्मा को प्रीति कर तो ये तेरी अपने आप कुछ आमत करने को राजी हो जाएंगे कितनों को तो खुशामत करता रहेगा एक ईश्वर को छोड़कर हजारों को रिजाओ वो कब नाराज हो जाए कोई पता नहीं और हजारों की खुशामत छोड़ कर एक ईश्वर की वृद्धि करो और हजारों से ईश्वर के नाते मिलो प्रेम से तो आपका इस हाथ में भी लड्डू उस हाथ में भी लड्डू इस जहां में भी मौज पर लोग में भी सुखी एक चेला था गुरु जी को बोला गुरु पांच हाथ वर्ष हुआ है मने मन छुट्टी दियो और मैं कुंभरो मेड़ो देखने जावा गुरु जी कहा भले भले बधारो चेला जी गुरु जी को आशीर्वाद कोई, कोई पिया भी जा रहा कहीं बंदोबस्त करे दियोगे गुरु जी तो सिद्ध पुरुष थे और गुरु जी की तो प्रीति भगवान में थी और चेले को तो गुरु के पास रहने पर भी प्रीति तो संसार में थी देखा खावा घूमा फिर मजा लेवा गुरु जी क्या लाभ मैं जरा करे दियो का भोजपत्र लेन गुरु ने एक का कर दिया बेटा जा रोज एक रुपया जितनी दक्षिणा बिना मागे मिल जाएगी आप चले को लगभग महीने में तीस रुपये मिल जाए कभी कोई पाँच रुपया पकड़ा दे कभी दो रुपया पकड़ा दे सरे राश रोज का एक रुपया मिलता था वो जमाने में एक रुपया भी भरपेट आदमी खा लेता था चांदी का रुपया अभी भी सिते रुपये में तो भरपेट खा लेगा वो जमाने में चांदी के रुपये होते थे अभी भी कोई चांदी का रुपया मिल जाए तो भरपेट खा लेंगे घूमते घामते एक संत पुरुष के पास गया संत ने कहा अच्छा तो गुरु की सेवा किया गुरु ने कहा अच्छा मिल जाएगा तो कतरो मले के रुपये रोज रो मड़े अन्दाता थे भी मोरा गुरुदेव आहो अन्दाता समर्थ हो कहीं कर दियो के बोले गुरु नहीं। गुरु, नहीं। गुरु नहीं। एक को किदो है कि हाँ किदो है कि लाओ फिर तो मैं मिंडी खड़ी करा एक मिंडी कर दी अब तो उसको महीने में तीन मिलने लगे दस रुपये रोज गया घूमते घामता हरिद्वार का कुंभ करते करते गिरनार के जोगियों के पास गया गुजरात में है गिरनार गिरनार का जोगी कोई मस्त जोगी मिला उसके पास आते रहते जोगी ने पूछा क्या तो उसने तो दूसरी मिंडी कर दी अब तो रोज का सो मिले गिरनार का जोगी ने अब ज्यादा पैसा मिलता है ना तो ज्यादा आदमी की खोपड़ी भी हवा में उड़ती है और का धन आता है ना तो कोई चुप आदमी बैठेगा क्या मुफत का खाना सत्यान उस जाना हाँ तो महाराज खाए पे मौज करे हरा करे बुद्धि हो गई थोड़ी मोटी बोले गुरुजी के वाटे रिया था कहीं दीदो करता है रोज रा रूपया मे जाओ गुरु रे भाग थे गुरु रे कह गुरु जी थोड़ा एकड़ा रो तो पांच पचीस दो सौ पांच सौ लीधा है थोड़ा पांच सौ नी हाथ सौ गुरु जी ने तो पाचा पैसे पिया द गुरुजी रे ठापड़े हर का खाया मोघकर्मा हो गया मोघ ज्ञान हो गया ज्ञान भी व्यर्थ हो गया कर्म भी व्यर्थ हो गया गुरुजी को बोलता है गुरुजी आपका एकड़ा क्या हुआ था ना उससे तो पच्चीस पचास सौ डेढ़ सौ दो सौ पौ मिले होंगे मैं आपको सात सौ देता हूँ आपका हमारा राम राम अब मैं स्वतंत्र रहूंगा गुरु ने कहा कैसे बोले ऐसा एक मिंडी हुई दूसरी मिंडी हुई आप तो रोज का सौ रुपया मिलता है आप लो लो पाँच रुपया ले लो गुरु ने देखा कि बेचारा चेला था कुछ तो सेवा किया था बुद्धि मोह कर्म में जा रही है सो रुपया मिलता है कागज दियो गुरु जी कह के वो कागज दिया नो एको कि मिंडी हमे हो हाँ, रुपया रोजरा मे क्या हाँ, हाँ, मैं तो मोरू एक एको तो रोका एक तो पा थे ले जाओ अब जाए तो क्या मिले मिंडिया की क्या कीमत है एक के पीछे तो मिंडिया की कीमत अब तो धक्के मिले ऐसे उस एक परमात्मा के पीछे तुम्हारी दो ये मिंडिया आंखों की उसकी कीमत है कान की दो मिंडिया उसकी उस एक के कारण कीमत है नाक की दो मिंडिया नथुने उस एक के पीछे कीमत है उस एक से संबंध टूट जाए तो उठाकर अर्थी पे जन्ना दि रखे राम बोलो भाई राम ले जाए कब्रस्तान में ले जाए शमशान में अब लोग ले जाए और सुनावे के राम राम सत्य तो जीते जी समझ लो के राम राम सत्य है ये चीजें सत्य नहीं है दुख भी सत्य नहीं है सुख भी सत्य नहीं है माइयों को दो गहने बना के दो फिर चुप नहीं रहेंगे या तो किसी को अपने घर में बुलाएगी या तो गहने पहन के फ्लू मा नि क्यों तो लगे सुगल मा पुतलो क्या तो लगे चार माइयों जब तक कहने गया तब तक वो चुप नहीं बैठे दो जोड़ी कपड़े बढ़िया बनाए तो भी पैर के के जाएगी पहचान वाले घरे लोगों का सिक्का लग जाए अरे मो बजाजी तो सब बहन आई पंजे से में है गई माई जामा जरा जरा बात में खुश हो जाते जरा जरा बात में दुखी हो जाते लेकिन जो भगवान में प्रीति रखते वो बोलते हैं सुख भी सपना है दुख भी सपना है लेकिन परमात्मा अपना है सुख सपना दुख बुलबुला सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान दोनों भी तन दीजिए दोनों भी... तन दीजिए प्रभु को तू पहचान प्रभु को तो पहचारी हर या हरि सम जग कछु वस्तु नहीं हरि सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ प्रेम पंथ सम पंथ समगुरु सम सज्जन नहीं सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ गीता सम नहीं ग्रंथ हरी, हरी ओ अच्छे को पालो पोषो लेकिन बड़ा होगा और मेरे को सुख देगा ये मोघ कर्मा मत बनो अपना कर्तव्य कर दो फिर जो भी होगा देखा पिता माता की सेवा करो लेकिन मेरे को इनकी वसियतनामा मिल जाएगा मिलकत मिलेगी फिर मैं मजे से जीऊंगा तो बाहर की आ आसक्ति जगाएगा मोघकर्मी हो जाएगा क्या खाक मिलेगा माता पिता की सेवा कर लो तुम छोटे थे उन्होंने सेवा की अब तुम बड़े हो बोलाचार हो उनकी सेवा कर लो बस छुट्टी ऐसे अपना कर्तव्य निभा लो अधिकार की परवाह न करो अधिकार तो पीछे पीछे घूमता हुआ आएगा आप कर्तव्य निभाएंगे लोगों के उपयोग में आएंगे तो लोगों के उपयोग में आने वाली मोपेड मोटरसाइकिल मारुति ट्रक खटारा अरे भैंसा भी लोगों के उपयोग में आता है तो उसको भी चारा मिल जाता है आप अपना लोगों में दूसरों के हक की रक्षा करो दूसरों के जो लगता है शास्त्र के अनुसार उनका माता का पिता का पत्नी का भाई का बंधु का उनके कर दो बाकी उनसे अपने को मिले छोड़ो अपने को परमात्मा से लो और उनका अपना काम कर दो इंसान की बदबकती अंदाज से बाहर है कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है क्यों कि ये मोघ कर्मा मोघ ज्ञान मोघ सा मोघकर्माणो मोघ सा मोघकर्माणो मोघ सा मोघकर्माणो मोघ सा मोघकर्माणो मोघ जा राक्षसम आसुरीक्षसी प्रकृतिं प्रकृति मोहिनी प्रकृतिं प्रकृति मोहिनी